स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश मानव का वास्तविक स्वरूप मानव संबंधी मान्यताओं का सारांश उपर्युक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मानव के स्वरूप उसको परिचालित करने वाली प्रेरणाएं एवं उसके चरम लक्ष्य संबंधी पाश्चात्य एवं भारतीय मान्यताओं में महत्वपूर्ण एवं मौलिक अंतर है पाश्चात्य विचारकों के अनुसार मानव एक पशु विशेष अथवा एक यंत्र एवं देह मन का संघात मात्र है वह आहार निद्रा मैथुन एवं आत्म संरक्षण की शारीरिक आवश्यकताओं एवं स्वचालित प्रेरणाओं इंस्टिंक्ट्स द्वारा प्रचालित होता है इसके अतिरिक्त अर्थ संग्रह एवं समाज के साथ सक्रिय संबंध स्थापित करना भी उसकी विशिष्ट प्रेरणाएँ हैं जो मार्स के अनुसार मानव को पशु से श्रेष्ठ बनाती है फ्रायट के अनुसार मानव का पूर्ण अकुंठित यौन विकास होने पर वह स्वस्थ अथवा पूर्ण मानव कहलाता है तथा यही उसके मनोविज्ञान एवं उन पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य है मार्स मानव की मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं आहार एवं मैथुन की तृप्ति के महत्व को स्वीकार करने के साथ ही मानव के समाज के साथ सक्रिय संबंध स्थापन को समाज व्यवस्था का लक्ष्य बताते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार मानव का वास्तविक स्वरूप सचित आनंद आत्मा है तथा देह एवं मन इससे भिन्न लेकिन संबंधित प्रातिभासिक मानव है प्रत्येक आत्मा स्वरूपतः पूर्ण अथवा ब्रह्म स्वरूप है तथा यही पूर्णत्व निरंतर अभिव्यक्त होने का प्रयत्न कर रहा है भारतीय दर्शन चार पुरुषार्थों को स्वीकार करता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष जब तक मानव सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर विधि निषेधों को मानो बिना पूर्वक काम एवं अर्थ प्राप्ति का प्रयत्न करता है तब तक वह पशु तुल्य ही बना रहता है लेकिन सामाजिक विधि निषेध रूपी नियंत्रणों को स्वीकार कर उनके अनुसार अर्थ एवं काम के उपभोग में पवि, पवित पवित्र प्रवृत्त होने पर वह मानव के स्तर पर आरोहण करता है तथा इनको भी त्याग कर जब वह मोक्ष कामी हो अंत में अपने स्वरूप को पहचानता है तब वह देव कहलाता है इस अंतर्न देवत्व पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद तथा पूर्ण शक्ति की अभिव्यक्ति ही भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य है मानव के इस दिव्य स्वरूप तथा उसकी पूर्णता के अभिव्यक्ति की संभावनाओं का उपदेश देना ही स्वामी विवेकानंद का जीवन व्रत था मानव के स्वरूप के ज्ञान का महत्व मानव के देवत्व के उपदेश को स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने संदेश में प्राधान्य प्रदान करने का कारण यह था कि हमारा जीवन तथा आचरण हमारी अपने संबंधी मान्यता पर निर्भर है यदि हम अपने को अपनी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं एवं वासनाओं द्वारा परिचालित पशु समझेंगे तो सदा उसी तरह का जीवन यापन करते रहेंगे यदि हम स्वयं को एक सामाजिक प्राणी समझेंगे तो हमारा व्यवहार समाज के साथ संबंध स्थापित करने तक ही सीमित रहेगा लेकिन यदि हम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा मानेंगे तो हम तद व्यवहार करेंगे इस बात को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद भेड़ों के झुंड के साथ पहले एक शेर सावक का उदाहरण देते थे एक बार एक शेरनी ने भेड़ों के एक झुंड पर आक्रमण किया वह गर्भवती थी और दुर्भाग्य से कूदने के आघात से उसकी मृत्यु हो गई लेकिन मृत्यु के ठीक पहले उसने एक शेर सावक को जन्म दिया यह सावक भेड़ों के झुंड में ही पलने तथा बड़ा होने लगा वह भेड़ों की ही तरह घास खाता मिमियाता तथा उन्हीं की तरह भयभीत होकर भागता था कुछ दिनों में यह शेर शावक एक बड़ा शेर हो गया लेकिन उसका व्यवहार भेड़ सा ही बना रहा एक दिन इस झुंड पर एक दूसरे शेर ने आक्रमण किया वह यह देखकर दंग रह गया कि भेड़ों के झुंड में एक शेर भी है जो उन्हीं की तरह डर भाग रहा है मौका पाकर जंगल का नवागंतुक शेर अपने को भेड़ समझ रहे शेर को जबरदस्ती पकड़कर जंगल में ले गया उसे नदी के किनारे ले जाकर जंगली शेर ने कहा कि वह भेड़ नहीं शेर है पानी में उसके चेहरे की परछाई को अपने चेहरे की समानता दिखाकर उसने शेर शावक के भ्रम को दूर करने का प्रयत्न किया उसके मुँह में मांस का टुकड़ा डाला उसे चखने को कहा और शेर की तरह दहाड़ना सिखाया अंत में शेर शावक अपने भेड़ होने के भ्रम को त्याग कर बड़े शेर के साथ जंगल में चला गया उसका भय तथा भेड़ सदृश व्यवहार भी परिवर्तित हो गया इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद हो आई है मेरे एक मित्र के दो छोटे पुत्र जिनका नाम विवेक और गिरीश सिरीस था एक दिन खेल रहे थे सारा परिवार श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद का भक्त था अतः ये बालक एक दूसरे के नाम के पीछे आनंद जोड़कर एक दूसरे को पुकार रहे थे तथा स्वयं को सन्यासी मानकर आनंद मना रहे थे अचानक छोटा भाई गिरीश किसी कारण रोने लगा विवेक कुछ आश्चर्यान्वित हो माँ के पास जाकर बोला माँ शिरीषानंद कभी रो सकता है मानव वह बालक यह कहना चाहता था कि जब तक उसका भाई गिरीश शिरीस नामक सामान्य बालक था तब तक तो भले ही रोए पर जब वह आनंद नाम से युक्त सन्यासी हो गया है तब क्या उसे रोना सोभा देता है यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी क्लैड्यम मासम गमह पार था नई तत्वयुप पद्य यह क्लीबता दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती क्योंकि तू तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप है यही बात स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को तथा पाश्चात्य देशवासियों को विभिन्न प्रकार से कही थी सदियों की दासता की बेड़ियों में जकड़े जो भारतवासी उन पर शासन करने वाली जाति की ठोकरें खा खा कर अपना स्वरूप भूल बैठे थे, थे मानो भूल गए थे कि वे मनुष्य हैं तथा यही समझने लगे थे कि गुलामी करना तथा ठोकर खाना ही हमारा जीवन है ऐसे भारतवासियों को स्वामी जी ने उनकी पुरातन परंपरा का स्मरण दिलाते हुए ऋषियों की संतान कहकर पुकारा भोग को ही अपना सर्वस्व मानने वाले पाश्चात्य वासियों को उन्होंने अमृत से पुत्राह कहकर संबोधित किया यह याद दिलाने के लिए कि भोग ही जीवन का सर्वस्व नहीं है तथा यह कि वे अमृतत्व के अधिकारी आनंद स्वरूप आत्मा हैं देवत्व तो के उपदेश की समस्याएं, लेकिन आत्मा के स्वरूप का उपदेश देना एवं उसको ठीक ठीक ग्रहण कर पाना इतना आसान नहीं है यदि कोई व्यक्ति हमें यह कहे कि हम दिव्य हैं ब्रह्म हैं या ईश्वर स्वरूप हैं तो हम यही समझेंगे कि वह व्यक्ति प्रलाप कर रहा है इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है श्रवणायापुभो न लभ्य श्रृणवंतों की बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलो स लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अर्थात यह आत्मतत्व बहुत से लोगों को तो सुनने को भी नहीं मिलता जो सुनते हैं उनमें से भी बहुत से उसे जान नहीं पाते क्योंकि इस तत्व का ज्ञाता तथा उसे लाभ करने वाला दोनों व्यक्ति आश्चर्यमय होते हैं ऐसे बिरले आश्चर्यमय व्यक्ति द्वारा कुशल प्रकार से शिक्षा दिए जाने पर ही इस तत्व का ज्ञान होता है यह समस्या सामान्य जन के लिए तो क्या श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के साथ भी परिलक्षित होती है उन्हीं की मुलाकात एवं वार्तालाप के रोचक वृत्तांत से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है दक्षिणेश्वर मंदिर में सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण व स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र नाथ दत्त की पहली भेंट के समय श्री रामकृष्ण स्वामी जी को एकांत में ले जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि वे नरऋषि हैं जो जगत हिताय पृथ्वी पर अवतरित हो गए यह बात सुनकर स्वामी जी अचंभित हो गए तथा मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्रनाथ दत्त हूँ और ये संत मुझे नर ऋषि का अवतार करते हैं ये संत होते हुए भी थोड़े से असंतुलित मस्तिष्क के हैं इसीलिए ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं उस दिन तो वे कुछ समय वार्तालाप कर लौट गए उसके बाद जब वे पुनः दक्षिणेश्वर गए तो श्री रामकृष्ण ने अचानक उन्हें स्पर्श कर दिया उस शक्तिशाली दैवी स्पर्श के फलस्वरूप स्वामी जी के सामने से सारा जगत विलीन होने लगा यहाँ तक कि उनकी स्वयं की देह मन तथा अहंकार भी लीन होने लगे तब वे घबरा कर चिल्ला उठे महाशय आप यह क्या कर रहे हैं मेरे माता पिता जो हैं वस्तुता श्री रामकृष्ण उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करवाना चाहते थे लेकिन उनका देह बोध तथा मैं अमुक का पुत्र हूँ अपने स्वरूप के संबंध में यह धारणा इतनी प्रबल थी कि वे न तो श्री रामकृष्ण के कथन को ही स्वीकार कर सके और न ही उनके स्पर्श द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष अनुभूति को ही सहन कर सके श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें पुनः स्पर्श कर दिया जिससे वे प्रकृतिस्थ हो गए इसके बाद श्री रामकृष्ण ने उनको देवत्व की शिक्षा देने की तीसरी पद्धति अपनाई अपने व्यवहार से इस बात को स्वामी जी के मन में बिठाया वे कभी स्वामी जी को उनकी व्यक्तिगत सेवा नहीं करने देते थे तथा सदा इसी प्रकार का व्यवहार करते थे मानो वे किसी देवी महापुरुष के साथ व्यवहार कर रहे हों श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के बीच घटी घटनाओं एवं उनके संबंधों वह उपर्युक्त वर्णन आत्मा के देवत्व को समझने की कठिनाई के साथ ही उसके उपदेश के विभिन्न उपयोगों का दिग्दर्शन कराता है श्री रामकृष्ण जैसे उत्तम गुरु जो आत्म तत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर सके बिरले होते हैं अधिकांश मनुष्यों के लिए इस तत्व का पुनः पुनः श्रवण मनन और निर्ध्यासन ही एकमात्र उपाय है हमें प्रतिदिन सुबह शाम सब समय यह सोचना चाहिए कि हम देह मांस के लोथड़े मात्र नहीं हैं बल्कि अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध एवं ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। हमारी वर्तमान आवश्यकता मानव के देवत्व का उपदेश आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि इसका उपदेश अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष धनी निर्धन सभी को दिया जाए इसका परिणाम यह होगा कि एक किसान एक अच्छा किसान होगा एक विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी होगा तथा एक शिक्षक श्रेष्ठतर शिक्षक बनने का प्रयत्न करेगा राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव के दिव्य स्वरूप के सिद्धांत को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है ऐसा करने पर हम जनता के लिए भोग सामग्री जुटाने तथा उनकी आर्थिक अवस्था की उन्नति मात्र के लिए प्रयत्नशील न होकर एक ऐसे समाज के गठन में तत्पर होंगे जहां नैतिक आदर्शों का पालन हो सके जहां प्रत्येक मानव अपने स्वधर्म का पालन कर सके तथा तो जिस समाज में प्रत्येक मानव को अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति का समुचित अवसर प्राप्त हो सके आर्थिक समृद्धि उस उच्चतम लक्ष्य की उपलब्धि का एक सौपान मात्र हो चरम लक्ष्य नहीं